आर्यान द्वितीय प्रकाश आठवां मंत्र मूलस्तुति ओ वेदाहत महाम सरस्ता तमे विदिमृतुमे न्य पंथ विद्यारजुदतीस अठाराह व्याख्यान विशेषणोक्त विशेषण सर्वत्र परिपूर्ण पूर्णत्वा शयनाद्वा पुरुष इति निरुक्त उपते है।, है उस पुरुष को मैं जानता हूँ अर्थात सब मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जाने उसको कभी न भूले अन्य किसी को ईश्वर न जाने वह कैसा है कि महानतम बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा व तुल्य कोई नहीं है आदित्य वर्णम आदित्यादि रचक और प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा वह सदा सो प्रकाश स्वरूप ही है किंच तमस्या परस्तात, तम जो अंधकार, अविद्यादि दोष उससे रहित ही है तथा सो भक्त दर्मात्मा दी, स, आ, सो सत्य प्रेमी जनों को भी अविद्यादि दोष रहित सद्या करने वाला वही परमात्मा है विद्वानों को ऐसा निश्चय है कि परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता तमेव विदिता उस परमात्मा को जान के ही जीव मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है अन्यथा नहीं क्योंकि नान्यपंता विद्यते बिना परमेश्वर की भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है ऐसा परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए और सब पाखंड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिए पदार्थ वेद जानता हूँ अहम मैं एतम उसको पुरुषम सहस विशेषण उक्त सर्वत्र परिपूर्ण पुरुष को महानतम बड़ों से भी बड़े को आदित्यवर्णम आदित्यादि के रचक प्रकाशक सदा प्रकाश स्वरूप को तमसा अंधकार अविद्यादि दोष से परस्तात रहित तम उसको एवं विदिता जान के मृत्यु मृत्यु को अत्यधिक जीव उल्लंघन कर सकता है न नहीं अन्य कोई विना पंथा मुक्ति का मग विद्य है अयनाय परमेश्वर की भक्ति और उसके ज्ञान के अन्वय हे जिज्ञाससो अय य महावर्णम तमस परस्ता वर्तम् पुरुष वेद तमेव विदिवा भाव मृत्युम अत्येति अन्न पंथ अयनाय न